राम no, महाराज no. मुझे तो कम शा जा एक तो साउंड आ नंबर नंबर चलो ृति पुरा नालयम करुणालय नमामी भगवत शंकरम लोक शंकरम हाँ सर्वगं सर्वं सर्वविदे चैत नगवा शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश हजार उपदेश है, है इसमें कुछ नहीं है केवल आत्मा को अपने को कैसे हम पहचान ले लेख नहीं शिधा -शिधा पहले जो भाग में था वहां पे तो गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से विचार करके उसको खाया था, था यहाँ पे तो कुछ नहीं ने आत्मा के स्वरूप के चिंतन करने के लिए रास्ता दिखाया है यहाँ पे अभी हम लोग जो साक्षी स्वरूप तो क्या है एक चीज समझना है है कि जो होता है वो साक्षी नहीं है जो साक्षी होता है वो भिकारी नहीं है साक्षी केवल एक प्रकाशक मात्र एक लाइट मात्र है इसमें कोई लाइट मात्र छूट को जैसे लाइट देने के लिए कोई क्रिया नहीं करना पड़ता है इसी पर साक्ष तो कोई क्रिया नहीं करता पे देखने क्रिया नहीं है केवल एक प्रकाश स्वरूप को प्रकाशित कर देता है इतना ही अभी साक्षी हाँ चेता अगुण शुद्ध ब्रह्म केवल मैं चेतन हूँ साक्षी मात्र केवल प्रकाशक मात्र हूँ समस्त गुण से रहित हूँ इसीलिए स्वरूप है और बार बार इस चिंतन शरीर अपने द, अपने पूर्व कर्म के अनुसार अपना कर्म करते हुए भी हमारे उस स्वरूप में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता कोई परिवर्तन नहीं होता कुछ भी भेद नहीं होता बस अपना ही मेरा स्वरूप है विद्यमान हूँ समान रूप से विद्यमान हूँ फिर भी किसी भी भूत की कोई दुष्क गुण और दोष के द्वारा मैं ले पायमान नहीं हूँ क्योंकि मैं असंख्य हूँ मैं व्यापक हूँ पूर्ण हूं इसी को अलग अलग शब्द में बार बार बोल रहे हैं रूप क्या में क्या होता है शरीर में नाम ऊपर क्रिया दिखाई पड़ता है प्रत्येक शरीर का एक नाम है प्रत्येक शरीर के कुछ क्रियाएं और प्रत्येक शरीर की कुछ रूप भी हैं परंतु तो इस समय भी न प्रत्येक शरीर में हो परंतु प्र शरीर की जो क्रिया अर्थ क्रियाकालिका नाम रूप इससे नाम रूप को मैं सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हूँ परंतु मैं स्वयं नाम रूप से रहित हूँ नाम रूप को की कोई अथवा क्रिया के साथ मेरा कोई संबंध नाम रूप क्रिया नित्य मुक्त स्वरूप मैं अपनी असंगता व्यापकता को, को समझ जाए इतना ही है इसलिए अहम आत्मा परम ब्रह्म अहम सदात मैं सभी भूत की स्वरूप भूत हो करके बैठ सभी जीव के स्वरूप भूत हूँ मैं परंतु मैं व्यापक हूँ शुद्ध चेतन मात्र तो हमेशा भेद, हमेशा भेद इस बार बार देखिए इस का चिंतन ही हमारे मतलब जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस चीज को ही बार बार बार बार स्मरण करना है और ये भी नहीं कि वो हमारे अंदर नहीं है, ये हमारी पारमार्थिक स्वरूप है से को नहीं जानने के कारण मैं मैं मैं मैं मैं अपने के कुछ अलग समझ रखा था कि मनुष्य पुरुष अभ्यास करना पड़ता है ये जो बात क्या है की जिस चीज के हमारे पास संस्कार होता है ना वो अपने आप ही व्यवहार होता रहता है और जिस चीज के संस्कार नहीं होता है उसको बड़े कठिन ऐसे दुख होता है कष्ट होता है उसमें भगवद गीता के अठार अध्याय में भगवान जब सुख की वर्णन कर रहे हैं बोलते तो तो तीन प्रकार के सुख है राजसिक तामसिक और साविक अधिक राजसिक सुख के प्रति हम दौड़ते हैं धर्मार्थ काम से परंतु सात्विक सुख कहते हैं तो स्वरूप सुख है परंतु जो उस काम को करते हैं जिस काम के संस्कार हमारे अंदर है और उस का उसी से हम सुख प्राप्त करने का कोशिश करते हैं भगवान के नाम करके आत्मचिंतन करके सुख प्राप्त करने का जो इच्छा ये हमारे में नहीं अथवा रहा होगा तो बहुत मात्रा में और जो है जागतिक संस्कार जो है पहाड़ परिमाण है तो इस संस्कार को जो है जो छोटा सा है उसको बचा के रखना है उसको बढ़ाना भी कृष्ण वहां पर बोलते हैं जब अग्र विषम परिरा में अमृत उपम जो पहले तो जहर की तरह कठिन दिखता है तो कैसे करूँ यहाँ पे दिखाऊंगा तो बाद में उसी का फलस्वरूप में होता है उसका जो पहले पहले जिसकी कठिनाई तो संभव ही नहीं कुछ दिन अभ्यास करने के बाद स्वरूप चिंतन से ऐसे अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है इसलिए वो स्वरूप शुद्ध कहाँ से आता है आत्मबुद्धि प्रसाद ये जो सातिक शुभ कहां से आते हैं आपके पास आत्मबुद्धि प्रसाद मतलब आत्म संबंध इतर ईश्वर संबंधी चिंतन के द्वारा बुद्धि में जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है एक शुद्धता है उसमें जो है जो सुख होता है वो हो गया हमारा सात्विक सुख और सात्विक और विषय इंद्रियों वो, वो तो बार बार, समझ नहीं पा रहे हैं इसीलिए शुरू में थोड़ा कठिन लगने पर भी यदि इसको हम थोड़ा सा कठिनाई से लिए अभ्यास करेंगे तब तो जब अग्र विषय में वो परिणाम में अमृत उत्पम परिणाम में अमृत की तरह होगा वो तो और वो एक बार वो सुख की धारा खुल गया दिख गया तो हमेशा बना रहता हमेशा बना रहे इसलिए यही इस चिंतन हमारे लिए अभी करणीय है और कोई इसके लिए कोई कुछ पैसा खर्चा नहीं है कहीं जाना नहीं है कुछ नहीं करना बस कहीं भी शरीर कुछ काम कर रहे हैं शरीर के काम को देखते हुए अपने स्वरूप के चिंतन को बना यही मेरा पारमार्थिक स्वरूप तक हो गया था वो आठ नंबर अहम ब्रह्मा स्मी करता चोक्ता चा, चम्मी चा, जे विधु ते नष्ट ज्ञान कर्म्यम नस्तिका शुरु न संशय इति जे ते अहम कुछ लोग ऐसा कहते हैं ज्ञान कर्म की समुचा है तो ब्रह्म ज्ञान भी होगा कर्म करते रहो कर्म भी करना पड़ेगा जो लोग ऐसा जानते हैं वो लोग यथार्थ तो शास्त्र को नहीं समझे ब्रह्म अहमअ्मी मैं ब्रह्म अहम ब्रह्मी इस प्रकार से जो को जानते हैं उनका जाता है है ना इधर का होता फल मिलना था वो भी नहीं मिला कर्म से जो फल मिलना था वो भी नहीं मिला ज्ञान कर्मास्तिका वेद को ठीक से वेदिक अभिप्राय को ठीक से नहीं समझ पा रहा है के दोनों विपरीत बात एक साथ नहीं रह सकता जो होता है वो तो एक जो अभी हमारे श्लोक आया था कि जो ध्रुवानी परित्व और ध्रुवम परिषेद अनित्य को को तो वाला है ही और नित्य वस्तु को जो प्राप्त तो करता है उसको भी खो देता है इसलिए उभयो नष्ट ज्ञान और कर्मा दोनों तरफ से तो लोग जो है पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो पाता किसी को नास्तिक बोलते हैं ठीक से नहीं समझने के कारण नास्तिक नास्तिका नास्तिका शुक्र ना इस विषय में कोई शंका नहीं है इसीलिए किसी इस एक को पकड़ ठीक से किसी एक को पकड़ ठीक से बस करना क्या है कर्म मतलब ये नहीं कि खाना पीना अथवा भगवान को नहीं बस और किसी भी जो वैदिक अधिकार कुछ फल कि की अच्छा बस ईश्वर को जो आपको अच्छा लगता है बारी बार बार मन से उनको चिंतन करना यही मेरा स्वरूप होकर अंदर बैठा हुआ चाहे राम हो चाहे शिव हो चाहे मनुष्य कोश्वर की कृपा से की हैं। और दिरे दिरे के पास उन्हें विशेष को भी समझ में आ जाता है के कृपा चलिए ये दोनों काम नहीं करना किसी एक को एक सत्ता करके रखना मुख्य रूप से कर्म किसको मैं बोलते हैं मैं बोला हूँ भगवान गीता में कि असंघिक व्यापक तत्व हूँ मेरा संसार में एकमात्र भगवत प्राप्ति के बिना और कोई कर्तव्य नहीं है किसी भी परिवार में कोई व्यक्ति यदि भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है उस परिवार की किसी कर्म को ना देखने पर भी उस परिवार में कल्याणी कर मंगल है, है, थी करते हैं तो आश्रम में भी कोई कमी नहीं रहता अहम ब्रह्मास्मी दोनों प्रकार से विविध रूप से जो अपने को जानते हैं ज्ञान कर्मार दो, ब, दो, दोनों पुरुष नहीं नास्तिक उसको हो पाता नहीं है ये बोल रहे हैं क्योंकि जो है आत्मा के साथ धर्म का कोई संबंध ही नहीं है पाप पूर्ण का कोई संबंध नहीं है धर्म करके शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को एक व्यवहारिक सुख अथवा लौकिक पारलोकिक जो आत्म स्वरूप से जो सुख है बुद्धि के प्रसन्नता से जो सुख उत्पन्न होता है स्वरूप सुख है वो सुख एक बार यदि उसकी मतलब रास्ता मिल गया आपको तो फिर वो कभी बंद होने वाला नहीं है कि तो निरंतर उसका धारा बहती रहती है तो आप उसी धारा में अवमान करते रहेंगे आप कुछ करना ही नहीं पड़ेगा जाए करके बोलते हैं धर्मा धर्म फल योग ब्रह्म मोक्ष ज्ञान तथा ईश्वता धर्म धर्म फलेष कुछ कुछ बाधी ऐसे बोलते हैं कि पूरा के पूरा वेद केवल क्रिया के ही वर्णन करते हैं आम निया कोई जो है वस्तु बोधक कोई बात को, को हमें वेद में नहीं है वस्तु तत्व की बोधक कोई बात को वेद में नहीं है आम पूरा वेद कर्म का ही व्याख्यान करते हैं के तीन भाग हैं एक भाग को कर्म कांड बोलते हैं जिसमें लगभग अस्सी हजार मंत्र दूसरा भाग उपासना भाग है जिसमे लगभग सोलह हजार मंत्र और एक वेदांत तो भाग है जिसमे वस्तु को प्रतिपादन करते आत्मवस्तु को ब्रम्ह का प्रतिपादन करते हैं उसमें लगभग चार हजार मंत्र हैं। कुछ बाजी का ये कहना है वेद की उपयोगिता कर्म नहीं है और ये जो उपासना के माध्यम से कर्म करके अथवा कर्म की प्राधान्यता देखकर उपासना करके आप अपना विष्ट वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं ब्रह्म तक जा सकते हैं यही मुक्ति की स्थिति है आत्मज्ञान से जीवन मुक्ति की वर्णन कुछ नहीं है ये नहीं है क्योंकि अन्य क्रिया के बोधक है वस्तु का बोधक नहीं है तो इसीलिए उपनिषद भाग जो है की जो शास्त्र को करना चाहते हैं उसकी स्तुति के लिए आया हुआ है भगवान उत्तर में बोलते हैं देखो जैसे तुम्हें कर्म कांड में सर्ग काम जतिष्टोम जजेत दर्श पूर्ण माशाभ्यम सर्ग काम जजेत काम जजेता इस प्रकार को को के। आपको ज्ञान केवल इतना ही नहीं, नहीं। शास्त्र ने जो कहा वो सच है मेरे को इस शरीर छूटने के बाद मैं इस कर्म का फल अगला शरीर में प्राप्त करूंगा ऐसा करके निश्चय करके आप उस कर्म को हम लोग कर करते उस कर्म को यदि धर्म करो और ये नहीं करो शास्त्र बोलते हैं इस बात में ये करने से पूर्ण होगा ये नहीं करने से यदि नित्य कर्म नहीं करोगे पाप लगेगा और निषिद्ध कर्म करोगे तभी पाप लगेगा इसलिए इसको करना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए इस प्रकार शास्त्रों वाक्यों को प्रामाणिक मान करके हम अपने जीवन शैली को बनाते हैं यदि एक ही पुस्तक की कर्मकांड की भाग की है और उसी पुस्तक तो की वेदांत भाग में जो कहा वस्तु तत्व को प्रतिपादन किया आत्मा अभारे दुष्टव्य सोतव्य सर्वं खरीदम ब्रह्म आत्मैव इधम सर्वं पुरुष एवदम विष्णु इस प्रकार के जो भाग को कहते हैं उस बात तो तो नहीं नहीं हो होना भी नहीं चाहिए वेद मान करके चलने वाला जितना आस्तिक दर्शन है उस आस्तिक दर्शन के सब भाग व्यक्ति पूरा भाग में समान प्रकार के मान मतलब तो प्रमाणिका है इसलिए जिस प्रकार अदृष्ट इष्ट विषय में जो चीज हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है और ये मेरा अभिष्ट है उस विषय में वेदभाग को प्रमाण हम मानते हैं धर्म धर्म फलेर धर्म धर्म फलेर योग इष्ट अदृष्ट जथात्म से जीवात्मा का किस से धर्म होगा किससे अधर्म होगा और अपने इष्ट जो अदृष्ट वस्तु है उसको कैसे प्राप्त अदृष्ट इष्ट वस्तु कुछ होता है दृष्ट वस्तु दृष्ट वस्तु को प्राप्ति के लिए दृष्ट साधन है प्राप्त करने के लिए कुछ साधन है जिसका अगलांतर में कालांतर <करे>।: में फल प्राप्त करे तो जैसे योग धर्म अधर्म के फल से युक्त होना और अपने इष्ट और अदृष्ट जो हमारी अभिष्ट है जो बाद में प्राप्त होगा वेदर विश्वास विश्वास करके हम उसका कैसा करते हैं इसी प्रकार जैसा जैसा अपमान दूसरे प्रकार शास्त्र हैं हम ब्रह्म इस प्रकार जब बोलते हैं तो जीव, जीव परलोक में जा करके स्व भोगने की इच्छा करके वो जीव के लिए शास्त्र कर्मकांड को जैसे प्रमाणिक है वही जीव को जब इच्छा होता है कि मैं नहीं ये कर्म तो हमको अनित फल देगा मैं नित्य फल कैसे प्राप्त करू वही शास्त्र से पता लगता है ओ फल में कमी एकमात्र कैसे बोल सकते हो इसलिए वो बात भी उतना ही सत्य है जितना कर्म कांड सत्य है, है। उतने वेदांत भाग की वाक्यों में उतना ही सत्यत ही प्रामाणिकता है इसलिए बताए शास्त्रा ब्रह्मतम इसी प्रकार शास्त्र से इस जीवात्मा में ब्रह्मत्व की प्रतिपादन करके दिखा है और वही मुक्ति रूप है मुख्य ज्ञान तथा ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होता है ये भी तुम्हारी अभिष्ट होना चाहिए हम तुम्हारी भाग को तो हम खंडन नहीं करते शास्त्र की एक भाग की प्रामाणिकता अधिक अधिकार और एक बात केवल मात्र अर्थवाद है ये नहीं कहा जा तो सकता शास्त्र की मर्यादा होती है शास्त्र जिस जगह पे जिस किसी को विधान करते हैं उसका उत्तर मत यदि कर्मकांड में कर्म का कर, विधान करके बोला कि तुमको इस कर्म से फल मिलेगा तो उसी प्रकार जो, जो बोलते हैं कि तुम जानोगे तो, तो तुम्हें ये फल मिलेगा उस बात को योग धर्म, धर्म, धर्म, धर्म के फल और अधर्म के फल के साथ युक्त तो होना और भी अदृष्ट इष्ट जो हमारा अदृष्ट फल जो हमारा अभिष्ट है जैसे हम शास्त्र से प्राप्त करते हैं शास्त्राध अवगम्य यथा शास्त्रा अवगम तक अध्ययन कर लेना पड़ेगा अभिष्ट तो है तुम्हारा मराठी इसी प्रकार वही शास्त्र तो तो जब बोलते हैं कि तुम्हें तो प्रज्ञान अयमात्मा ब्रह्म ऐसे शास्त्र जब बोलते हैं ब्रह्मोत्तम अस्व इस जीवात्मा का आत्मा का अश्व मोक्ष ज्ञान आत्मा की मोक्ष फल अदृष्ट फल है ये परंतु एक और है आपको लगता है कि मोक्ष अदृष्ट फल क्योंकि परंतु ये जो मोक्ष अदृष्ट भी नहीं है बोल रहा है ऐसा करके तो देखे इसलिए बोलते हैं शास्त्र जब ने कहा शास्त्र की प्रमाणिकता हर जगह पे बराबर है इसलिए ज्ञान से मुक्ति होती है और वो कोर्ण ज्ञान आत्म ज्ञान से इस यही जो जैसा शास्त्र ने कहा ये भी तुम्हारे अभिष्ट होना चाहिए, भी होना चाहिए। तो ये भी दिखाया कर्म, कर्म, कर्म सहित उपासना की कर्म की प्राधान्यता उपासना की प्राधान्यता कम तो कर्म की फल में समृद्धि यदि उपासना की प्राधान्यता थोड़ा कर्म करेंगे तो ब्रह्म यदि केवल करेंगे तो ब्रह्म लोक और यदि केवल बात तो अपने स्वरूप में तो जाएंगे तो फल जो है ऐसा ही नहीं है, सही नहीं है। आगे और बोल रहे हैं जा तो अन्न केवलो दृशि तो के बोले जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में जैसे जैसे हमारी बासना होती है कि वासना के तीन रंग के माध्यम से मुर्ता मुर्ता रंकी, रंकी, रंकी, रंग रंग रंग में दिखाया लाल की की की पीला सफेद ये परंतु सप्रा उस वासना से अलग ही होता है सप्तः काल में उठ के हमको समझ में आता है जो हमने देखा वो कोई सत्य वस्तु भी नहीं है और वो हमारी मनोकल्पना ही था इसलिए होता है हमारा मूर्ता मूर्त ब्राह्मण है कलर जो हमारा उसमें व्हाइट कलर सात्विक अच्छा, वाषणा होते हैं उस वाषण के अनुसार हम स्वप्न देखते है स्वप्न दशि भी अनुभूज स्वप्न दृष्टा का द्वारा वाषण के अनुसार स्वप्न देखा जाता है तो एवं अन्न परंतु स्वप्न देखने वाला व्यक्ति तो तो तो निश्चय करते हैं कितना व्यक्ति को देखा कैसे कैसे अच्छा अच्छा वस्तु अपना विष्ट वस्तु को देखा परंतु उठने के बाद कुछ भी नहीं मिलता जगने के बाद तो उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं हुआ था इस प्रकार जागृत काल में भी हम अपनी वासना से को देखते हैं जिस प्रकार काल में वस्तु वासना थी कि मैं ये काम करूँ मेरे को ये काम करना है मतलब तो मेरे को इस प्रकार भोग करना है वो जन्मांतर के जो वासना रह गए थी उस वासना को इस चंद्र में भोगने के लिए तद अनुकूल शरीर अर्थात को माना करके दिया इसीलिए तो इस इस हमारी मुक्ति के लिए हेतु बनेगा इसीलिए शास्त्र बोलते हैं कि एकदिता ब्राह्मण पुत्रेशन बुद्धाई अथ विक्षा झरझर इस आत्मा की जो परोक्ष ज्ञान होने के बाद इस को जो को व्यापक रूप परोक्षण बोलते हैं ब्राह्मण व्यक्ति जात ब्राह्मण नहीं बोला श्रुति वहां पर बोलते हैं ब्रह्म के जानने के तम बोतम आत्मा नीतता ब्राह्मण जो तो आत्मा को परोक्ष रूप से जान करके उस आत्म तत्व की व्यापकता को जानने की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण क्या करते हैं पुत्र शना शना शना ज्ञान हो गया तो अपने आप ही छूट जाता है यही साधन तो बनता है जिस स्थिति को ज्ञानी प्राप्त करते हैं साधक के लिए वही साधना है भगवदगीता ने दादो श्रद्धा में भगवान बताया कि ज्ञानी पुरुष के जो लक्षण है समय प्रिय समय प्रियो समय प्रिय करके भगवान बोलते है अंतिम में है धर्मअम श्रद्धा दाना मत परमा भक्त अतिव जो अमृतमय धर्म के बारे में जो कथन किया गया है जो ज्ञानी का स्वरूप स्वाभाविक लक्षण है इसको जो साधक श्रद्धा के साथ पर होकर उसका अनुष्ठान करते है वो मेरा अति प्रिय है अति प्रिय क्यों है छोड़ जाता है इसीलिए जो सिद्ध पुरुष की अवस्था है साधक के लिए वही जो है साधना है तो इसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के बाद जो महापुरुष लोग पुत्र वित्त लोकेशन से अपने के बिल्कुल अलग हो जाता है शास्त्र ने यह दिखाया व्यवहार में भी देखा जाता है आत्मज्ञान से फल शुरू क्या होता है त्रिपुत्र धन जन परिवार में कहीं कोई आसक्ति शुरू करके बस अपने में पड़ा जाता है तो उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए वही साधन है कि पहले से ही जब लोग को करके, जब कुछ वासना संस्कार थे इसलिए हमको एक नया शरीर में और फिर उसी प्रकार अब जो आत्मज्ञान की वासना को देखा करना चाहिए उसके संस्कार को तीव्र करना चाहिए वो इंप्रेशन यदि डीप रूटेड हो जाएगा तो अगला शरीर में बचपन से ही जो भगवान प्राप्ति की क्षति आएगी और हम संसार छोड़ आ जाएंगे इसलिए ये जो दस्ता, देखे। अपने वासना के कारण हम स्वप्न देखते हैं इसी प्रकार हमारी वासना के कारण माया निद्र शुर जागृत जो हम सपन स्वप्न जैसा देखते हैं ये भी आप बोलेंगे की महाराज हमको तो, में तो, में तो एक ही चीज स्वप्नों में तो थोड़ी देर के लिए कोई वस्तु दिखाई देते हैं जागृत काल में तो हमको एक ही वस्तु रोज दिखाई पड़ते हैं हमारे दृष्टि में वो शुक्ष नहीं है सूक्ष्म क्षण प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ भी परिणाम होता ही जा रहा है कुछ ना कुछ भी परिणाम होता ही जा रहा है हाथ जिसको सोच रहे तो उसको ही मैं देख रहा हूँ उसको नहीं देख रहे शरीर में मन में बुद्ध में कई परिवर्तन हो गया परंतु तो हमारी मान्यता ऐसा दिया हुआ है इसलिए उस मान्यता के अनुसार हम काम करते हैं तो चलता परंतु कोई वस्तु तो में एक प्रकार नहीं है एकमात्र तो आत्मा को छोड़कर। आत्मा हमेशा एक रूप है बाकी हर चीज परिवर्तनी हर चीज परिवर्तनी है हम अपने में अपने परिवर्तन को देख सकते हैं दूसरों देखे नाम में तो अपना पता ही लगता है शरीर इंद्र मन बुद्धि के निरंतर परिवर्तन से बता और ये निरंतर परिवर्तन के फलस्वरूप ही अब गणेश करना ये कोई पारमार्थिक तो नहीं है केवल मात्र है और ये तो हुआ के कारण। तो जो इस बसना चाहते हैं रहित करना पड़ेगा सांसारिक वाषण से रहित करना पड़ेगा तो उसके लिए उपाय क्या है बार बार भगवत चिंतन बार बार भगवत चिंतन इस भाषणा को तीव्र करना इस भाषण को मतलब ज्ञान प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो जाओ बस करके बंधन से मुक्त होना इस भाषण को करने करने के लिए, करने के लिए लिए पूर्ति बस आत्म चिंतन करते हैं तो क्या हो जाएगा भगवत की बहुत तो इस जन्म में हो जाएगा तो तो शंसर बंधन से मुक्त करिए जाए महारा वासना ब्राह्मण में शब्द आया हुआ महाराजना इंद्र गुप्त इस प्रकार शब्दों में डिफरेंट तो कलर ऑफ जो वासना होते हैं देखना व्यक्ति के द्वारा जो सपने करते हैं और तो केवल भिन्न होता कि तो जागृत सुशुद्धि ये अधारूप है ये कोश को हम आरोप करके आत्मा को समझने के लिए आरोप करते हैं इस कोष को विचार करके कोष से आत्मा को अलग करना है इसीलिए पंच का वर्णन तय में आया है पांडु का और अपवाद के माध्यम से जो प्रपंच रहित विस्तार रहित संसार रहित तत्व है उसको उसके ऊपर संसारित्व का आरोप करके उसको समझाया जाता है यही प्रक्रिया है हमारे पास तो इसलिए आगे ये जो वस्तु पारमार्थिक सर्वथ असंसारी है उस वस्तु में संसारित्व को आरोप करके उसको को समझाया जाता है। मतलब नहीं तो उस वस्तु समझ में नहीं आएगा बिजली को अथवा ताप को समझाने के लिए हम कोई उपकरण का को अवलंबन लेकर के उसको दिखा करके तब हम समझाते हैं देखो ये बिजली है जिसके रहने के कारण एक बल्ब यहाँ पे जल पा जिसके रहने के कारण पंखा चलते है गीजर घूमते है कूलर चलते हैं फ्रिज चलते हैं ए चलते हैं वो बिजली है वो बिजली है जिसके कारण जो बोला ठीक इसी प्रकार से ये अधारुप रख रहे शरीर को अधारुप करके हम दिखाते हैं जिसके रहने के कारण ये शरीर चल पा रहा है बंद शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं जिसके रहने जिस बिजली के साथ बल्ब का कोई संबंध नहीं परंतु बिजली के रहने के कारण ही बल्ब जल पाते हैं माध्यम से कुछ समझ में आप प्रतिति तो इस शरीर को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के कारण इसी से जिसके रहने का कारण ये शरीर सत्ता स्फूर्ति को प्राप्त हो गया केवल तो इतना ही नहीं एक चेतन जैसा व्यवहार करता रहते है वो आत्मा है वो शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है इस शरीर को तुम्हारा सामने रख करके जिस प्रकार बल्ब को रख करके बिजली समझा रहे थे इसी प्रकार शरीर को को तुम्हारे सामने रख करके स्वरूप शास्त्र समझा रहे हैं बस अब उसको समझाने के माध्यम अब क्या होता है कि हमने बिजली को समझ लिया बल्ब को देखा अरे ये बिजली का इतना कमान है चलो हम एक अब सुंदर रंग के बल्ब खरीद लेते हैं ये बात सुना है। वो जो हुई ना, एक नया शरीर को देने के लिए कागज गया ठीक जैसा वहां पे एक तो क्या होगा फिर वो बल्ब की रक्षा वेक्षण उसको करता है ये सब में करना पड़ता है ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हमारे शरीर जब दिया भगवान ने कोई एक बाशना को लेकर के हमको शरीर भगवान ने इसलिए दिया था कि ताकि आत्मा को भगवान को हम समझ जाए परंतु ऐसा माया की महिमा है भगवान कोई ही भुला दिया संसार कोई दिखाता रहता है इसीलिए यहाँ पे वही महाराजादि को बोल रहे किंतु दृष्टा उससे सर्वथा भिन्न है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ये जो है जितना वासनामाय कोष है उससे हमको अलग करके आत्मा को देखना पड़ेगा तब जाकर कर समझ में आएगा जहां पर दृश्य तेरशी दृश्य ते स्वने तद्व बोध प्रभा स्वप्ने प्रकार मैन के अंदर तलवार रहता है उस तलवार को अगर हमको देखना होगा तब तो हमको क्या करना पड़ेगा मैन से मतलब उसका शोट का जो कवर है उस उससे को तलवार को अलग करके स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा जैसे मतलब जैसे कोषात है ये उसका जो जो कवर है, कवर से अलग करके जो अशी को मतलब तलवार को देखना पड़ता है इसी प्रकार ये कार्यकरण संघात से अपने को अलग करके हमको देखना है कार्यकरण के माध्यम से हमको समझ में आता है फिर देखना कैसा होगा कार्यकरण संघात से संबंध रह इस प्रकार से अपना अपने को तो देखना पड़ेगा इस प्रकार से अपने को तो देखना पड़ेगा कोशा विष्ट को अपने हमारा अन्नोमय कोश प्राणोमयनोमय कोश विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश और आनंदोमय कोश अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म को चम प्रतिष्ठा कोष का अधिष्ठान रूप में ब्रह्म पारमार्थिक स्वरूप है इस प्रकार समझाया जाए शरीर को ही पांच कोष में विभाजन किया शरीर की अवस्था को उसके से चल करके तक पहुंचना। कोश के माध्यम से अब चेतन को करके कोश को अलग करके होना। यही प्रक्रिया है हमारे पास तो यहाँ पे बोलते हैं कोषा जिस प्रकार कोष से अपने को अलग करके तो कार्य कारण से वर्जित कोष है इस प्रकार से समझना पड़ता है इसी प्रकार ये कार्य करण संघत दिखाई पड़ता है मतलब जिस प्रकार में मैं मैं अलग अलग मैं अलग अलग शरीर तैयार करके और मैं जो दिखने वाला वस्तु तो शापनिक वस्तु तो जितना दिखाई दे रहा था उससे उठ करके मैं सर्वथा भिन्निश्चय होता है इसी प्रकार इस माया दिद्र से जागने के लिए इस अपने को बार बार बार बार शरीर से पृथक करना पड़ेगा विचार पूर्वक और शरीर से पृथक विचार पूर्वक यदि पृथक हो जाएंगे तो वो माया निद्रा से जगना हो जाएगा तो माया निद्रा से मयानिद जाएंगे तब अनिद्रप्न बुद्धा मयानिद से एक बार जग जाएंगे तो हमारी जो जन्म मृत्यु से रही थी हमारा स्वरूप है जिसमें कभी भी अज्ञान के साथ संस्पर्श नहीं हुआ और अज्ञान के साथ संस्पर्श नहीं हुआ तो अज्ञान के निमित्त से शरीर दिखाएगा उसके साथ भी कोई संस्पर्श नहीं इस प्रकार सामने के अंदर विद्यमान तो शुद्ध चेतन तत्व है उस कार्य करण संघ से अलग करके उसको सप्नों में जिसको सपनों देख रहा था जदव बोधा स्वयं प्रभु को देखने है, तो हैं हैं इसी प्रकार जागृत काल में भी ज... अपने स्वयं प्रकाशक का कभी हानि नहीं होती उतना ही स्वयं प्रकाश हमारे पास बना रहता है और हम उस स्वयं प्रकाश होते हुए भी हम प्रकाश रहित है जैसा सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश जिससे व्यवहार करते हैं हमको समझ नहीं पाता है विचार पूर्वक इसको समझना इसको मन में धारण करके रखना ही वेदांतिक जाना नहीं है कुछ कठिनाई नहीं है बस इतना ही है कि मन को जो है इस वस्तु तो तो में लगा तद बुद्ध स्वयं प्रकाश से जानने वाला तो उसको जो है जागरूक सपन समझ में नहीं आ सकता सुसुप्ति अवस्था में जाने से इस अच्छी तरह समझ में आता है इसलिए जब आजाद शत्रु और बाला के संवाद में बाला के एक ब्राह्मण बालक था राजा अजात शत्रु काशीराज के पास आके बोले थे मैं आपको ब्रह्म के बारे में उपदेश करूं राजा आजाद शत्रु बोला हाँ हाँ करिए तो कुछ ही बात तब तो तो वो शगुन ब्रह्म का उपासक था वो शगुन ब्रह्म के बारे में कथन करने लगा राजा बोले इसको तो मैं जानता हूँ जो मैं नहीं जानता उसको बोलू ना वो बारह स्थान पर शगुन ब्रह्म के बारे में कथन करने के बाद जब राजा बोलता इसको जब मैं जानता बोलते तो वो चुप हो गया नहीं थी मैं आपका आप मेरे को ब्रह्मो का बोध कराइए राजा उसको बोलता है ठीक है तुमको बोध कराऊंगा तुमको उपासना किया हुआ था तो उनको लिए बोध करना आसान हो जाएगा तब राजा क्या करते है कि उसको हाथ पकड़ के उठाते हैं तो चलो अंदर जाते अंदर महल में ले जा करके एक सोया हुआ व्यक्ति तक उसके पास ले गया देखो जिस प्राण को तुम शरीर के तुम अंतिम तत्व तो मान रहे थे वही शरीर की काटता है वो प्राण चल रहा है जग रहा है तो तो अब हम उस प्राण को बुला रहे हैं परंतु प्राण उठ नहीं रहा है तो वो जग क्यूँ नहीं रहा है जब वो जगा हुआ है वो क्रिया कर रहा है तो हमारे बुलाने में जिस जिस नाम से उसने प्राण को बुलाया था उसको उसी नाम से बुलाया पर तो उठा नहीं। फिर क्या किया हाथ से उसको धीरे-धीरे धक्का तब तब उसने जग गया तब उनको पूछ है अब समझने आ रहा प्राण से भिन्न एक तत्व तो है जो कहीं जा करके सोया था और फिर हाथ से धीरे धीरे जब हमने उसको जगाने का कोशिश की तब फिर वहीं से आया वर्दा अभूतु तो आत्मा उस समय जब आपने जगा बुलाया तो आत्मा क्यों नहीं जगा क्योंकि वो आत्मा का नाम नहीं है प्राण के नाम से बुलाया आपने और दूसरी बात क्या है आत्मा जगा हुआ होने पर भी आत्मा में कोई अपने आप कोई क्रिया नहीं आत्मा रहने के कारण अथवा की क्रिया को देखने के लिए कोई उपकरण उपकरण चाहिए, उपकरन हुआ था, शरीर मन बुद्धि व्यापार रहित हो गया था इसलिए आत्मा जगे हुए होते हुए भी वहां पे जगा जैसा व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा था और प्राण जगा हुआ है उसका व्यवहार भी दिखाई पड़ रहा है परंतु तो प्राण इस शरीर में जो है अंतिम तत्व नहीं है यदि वो अंतिम तत्व होता है उसको नाम से बुलाने पर उसको वापस आ जाता पर है इससे ये शुद्ध होता है प्राण के पीछे भी एक तत्व है जिस तत्व जो है क्या होता है कि शरीर इंद्रियों के साथ व्यवहार करते रहते हैं उसके व्यवहार को शरीर इंद्रियों के साथ ही समझ में आता है परंतु वास्तव में उसका शरीर इंद्रियों के साथ कोई संबंध नहीं है जब शरीर इंद्रियों सो जाता है तब भी वो ऐसा ही विद्यमान रहता है उठ करके बोलते हैं कितना आनंद से सोया था कुछ भी नहीं बना जब तो तुम तो कुछ भी तो तो काम नहीं कर रहे थे उसको समझाने के लिए ब्राह्मण इस, इस को समझाने के लिए मूर्ता मूर्त ब्राह्मण आया था शिशु ब्राह्मण ये तीन ब्राह्मण द्वितीय अध्याय की प्रथम ब्राह्मण द्वितीय अजातशत ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण मूर्ता मूर्त ब्राह्मण ये अजातशत ब्राह्मण को व्याख्यान है तो यहाँ पे ये जो है पहले दिए शिशु अजतले महुरा ब्राह्मण उसको बोलता है आप स्वाभाविक न कल अपन अपने त्रिना तो बोलते हैं जिसको इस प्रकार धाक धक्का मारके जगाया गया है आपोषण प्रतिबुद्धस् स्वाभाविक ज्ञान उसका स्वाभाविक है उसका स्वरूप है ज्ञान उसका इस प्रकार कहा गया है परंतु कब जान पाएगा समझ पाएगा वो वो मूर्ता मूर्त रूप में जो दिखाई पड़ रहे हैं शरीर इंद्र मन बुद्धि उसको तो आदेश ने तब वहाँ पे आदेश करते हैं कि ये नहीं हो तुम ये नहीं हो ये मुद्दा मुद्दा न तो समाज पा रहे होती आत्मा को समझने के लिए इससे कोई अच्छा रास्ता नहीं है ना समाज पा उसके आत्मा से भिन्न करके कोई वस्तु भी संसार में नहीं है इस प्रकार से मूर्त मुक्त ब्राह्मण के अंतिम रूप में एक बात हुआ है इसलिए जितना हमने बताया तुम्हारे वासना के अनुसार तुम स्वप्न में अपने राज्य को बना करके भुगत रहे दो तो। इसी प्रकार जागृत काल में भी अपनी वासना के अनुसार शरीर को बना के भुगत रहे दो आत्मा को समझना है तो क्या करना पड़ेगा ये वाशना और कल्पित से अपने को अलग करना पड़ेगा उसको निश्चित कर देने पर अधिष्ठान जगाया गया है वो ज्ञान उसका स्वाभाविक ज्ञान उसका स्वाभाविक रूप है वो जो है प्राप्त हो जाता है पर मतलब जिसको प्राप्त होकर स्थिति बात ना उसको मूर्तम्राह्मण में था था। नेती गया। अपने, आप अपने को ढक रख के, अपनी कल्पित, पहन के अपने कर हो इसीलिए नहीं समझ पा रहे उस कपड़े को हटा दो तो तुम तो क्या तो तो हो अपने आप जान पाओ कल अपने कल्पित को मिटा मिटाने वाले के द्वारा वो अपना स्वाभाविक जो अपना ज्ञान स्वरूप है वो अपने आप अप समझ में आ जाता है वो अपने आप अप समझ में आ जाता है इसलिए यही प्रक्रिया है कि ठीक है भगवान ने शरीर दिया एक कल्पना है वो शरीर को रहते रहते इस आत्म तत्व को साक्षात्कार करना है और कैसे करना है ये मैं नहीं शरीर जो भी कुछ व्यवहार करता है, हैं उसकी दृष्टा के रूप में साक्षी के रूप में उसको देखते रहिए शरीर अपनी प्रणब्ध कौस कर व्यवहार करता रहेगा और दोबारा शरीर प्राप्त तो ना हो इसके लिए हर प्रकार से शरीर में जो भी कमी दिख उसको दोष दोषण करते हुए वासना से मुक्त हो जाए बस संसार वासना से मुक्त हो जाए तो इस इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में तो भगवान मुक्त कर ही है आज इसको यहीं तक रखते हैं फिर आप ये देखते हैं कि हमारा सब उपनिषद वाकू पर ही भगवान शंकराचार्य उपनिषद की उतना विस्तार को नहीं बोलते थोड़ा थोड़ा मन में रख करके यहाँ पे प्रतिपादन कर दे पुस्तक जो है अच्छी तरह से समझने के लिए उपनिषद जानने वाले व्यक्ति से ये समझ ये समझना समझना ठीक तो है अब जो है हम लोग वैराग्य शतकम वैराग्र शतकम में भर्ती हरी ये बोल मन कहा यहाँ भटक रहे हो भाई चलो अपने घर में चलो वहां पे निरंतर आनंद की धारा बह रहा है, उस आनंद की धारा में लगाते रहो, कोई द्लोक द्लोक नहीं है, शिव नगरी में प्रवेश करो गंगा जी बह रहे हैं वहां पे बैठ करके प्रणब्ध वचन जो मिल रहे हाथ के पात्र में लेकर के वही खाते रहो ये दो शिव नगरी है एक शिव नगरी बाहर शिव नगरी वाराणसी और एक शिव नगरी आपका अंदर जो कल्याण तो में शांतम शिवम अद्वैत स्थिति स्थिति शांत है कल्याण में प्रवेश कर को धारा के तट में बैठ करके प्रार्थ जिन्हें जो भी कोई भोग आता है उसको देखते रहो धारा में देखते रहो धारा के देखते रहो अशु धारा के आनंद लेते रहो यही जो है शिवार चर के लाभ है इसी को मन में रखते मन कहा संसार में भटकते भटकते तुम थक जाते हो फिर भी वहां से मन उठता ही नहीं है कहाको उताना पड़ेगा हाँ ये मन का इसमें आया है कहाँ तक किए थे इसमें हाँ इसको कर लिए थे कलंतर कृपन लोक मता विपन लोक। विपन मत तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था भगवत चिंतन करने के लिए हमने उसको उपयोग नहीं किया और उसको जो है भोग में लगा दिया इसलिए ही हमारी कृपनाता है तो इस कृपाण लोग जिस भोग को अच्छा मानते हैं और वो भोग जिसके दास हो करके विद्यमान रहता है उस शिवजी की भजन कर मन सारा भोग तेरा दास बन जाएगा सुंदर बोल रहे हैं कि सारा अज्ञानी जी जिस भोग वस्तु को अच्छा मानता है वो सारे भोग वस्तु जिसके अधीन होकर के विद्यमान रहता है औ घर दानी है है थोड़ा सा शिव जी का भजन करके देखो ना जो चाहते हो वही मिल जाएगा जल्दी भी मिल जाएगा है दानिया का उस वहां पे जा करके बैठ करके उसकी आनंद लो तस्मात अनंतम अजर हम परम विकास जो अनंत अजर परम है अक्ष प्रकाश है उस ब्रह्म चिंतन करो उस शिव नगरी में प्रवेश करो की अशद ये ये भी वस्तु वस्तु की चिंतन से क्या मिलेगा जिसके अधीन है जो तुम चाहते जो तुम चाहते हो ना यदि परम पुरुषार्थ के लिए प्रयास करोगे अर्थ काम अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा उसके लिए अलग प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा शरीर धारण के लिए जितना वस्तु है उसको जो है अपने आप ही भगवान प्राप्त करा देते हैं इसलिए जो उसके लिए चिंता मत करो ईश्वर चिंतन करो ईश्वर चिंतन करो भगवान की तुम्हारा परंतु हमें जो है उतना भरोसा नहीं आता अच्छा मान रखा है वो जितना शित, सारे भोग वस्तु है वो जिसके अधीन होकर के रहता है उस शिव जी को चिंतन करोरी में प्रवेश करो जो जन्म से रहित है मृत्यु से रहित है स्वयं प्रकाश है इस व्यापक तक, तक तो की चिंतन की चिंतन से क्या लाभ है चिंतन के क्या हो जाएगा? तो नित्य नृत्य में प्रवेश कर प्रसन्नता के फलस्वरूप मत शुद्ध निर्मल धारा की प्रकाश आपको अपने आप के अंदर ही बहते हुए नजर में आ जाएगा यहाँ फिर शब्द जो है भगवान ने जो है मनुष्य शरीर दिया था कुछ काम के लिए हमने उसको दूसरे काम में लगा दिया यही जो है, यह मतलब है से लिए ये मतलब अभिप्राय रहता है इसीलिए बोल रहे हैं कृपाण भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था भगवत प्राप्ति करने के लिए इस भगवत प्राप्ति भगवत संबंधी चिंता नहीं करती हुए जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को छोड़ के चलाए जाता है वो तो कृपाण भगवान ने धम दो लग दिया था, वो जो नहीं लग तो नहीं था। नहीं। कुछ है जो पता नहीं किया भगवान बोलो चलो तुमने इसका अंतिम इसलिए बोलना है देख मन तो कहा नहीं भटका तू बता पातालम जाशी नम पाता दिगमंडलम भ्रमशी मानस चाप ले नी विमलम कथम आत्मनी आत्म न ब्रह्म संस्मसी निवृत्तिमेश पातालम् आवीशस जाशे नभो विलघ दिमंडल भ्रमसी मानस चापल नाता विमल कथम आत्मनमें न ब्रह्म संस्मसी निवृत्तिमशि ये अरे मन देखो तुमने क्या किया कि मन तुमने कभी हमको पाताल मिलेगा अपनी चंचलता के कारण पाताले कभी नरक में प्रवेश किया पातालम आबिशी प्रवेश कर जो चारों तरफ से नगर तुमको घेर लेता है कभी आकाश को भी उल्लंघन करके नमो नभोलंग ब्रह्म लोक तक चले जाते ऊपर भी चले जाते ऐसी बात नहीं है ऊपर की दस भी, भी में जहां जाते तरफ इस सर्कस तो में भ्रमण कर रहे हो कभी नीचे भ्रमण करते हो कभी ऊपर भ्रमण करते हो कभी इस सस में भी करते रहे आये भगवान मन क्या कर रहे हो तुम ये जो है सारा तरफ ये भ्रमण करना भ्रमण करते करते कुछ के के कारण तो रहे तो सोच मिलेगा से जो है उसको तुम स्मरण नहीं करते निवृत्त जैसे की तुम जो निवृत्ति को प्राप्त मतलब तुम्हारा मतलब लगेगा कि मैं मनुष्य शरीर सफल हो गया जिसको चिंतन करने से बता मनुष्य जन्म सफल हो गया वो तुम नहीं कर हो और मन क्या निर्बुदिता है इसलिए बोलता है मानस हे चित्त चाप लेना तुम्हारी चंचलता के कारण संसार में क्या हो रहा है कहा इसको देखने की इच्छा से क्या होता है तुम कभी पाताल में जाए पाताल आविशेषी नभो अभी अभी अभी कर, लोग लोग कभी कभी कभी कभी आकाश, पार करके तक चले जाते ऐसे भ्रमण कर तो परंतु इस भ्रांति से एक बार भी जो निर्मल विमलम आत्मनिनम जो निर्विद्याल रहित आत्मा के लिए हित कर जो ब्रह्म स्मरण तो तुम परम को कर मतलब हो जो तुम्हें संपादन करना था मनुष्य से वो पूर्णता की बोध हो जाती पूर्णता की बोध हो जाता इससे तुम पूर्णता की बोध कर लेते उसको तुम चिंतन नहीं करते ही तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि सुनते हैं समझते हैं और मन सब कुछ जानते भी है फिर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है परंतु मन एक बार भी यदि परमात्मा की व्यापकता के चिंतन में यदि गलत एक बार मन ले जाओगे ना तब क्या हो जाएगा जिसको तुम ढूंढ रहे हो मिल जाएगा और जिस कारण से तुम ढूंढ रहे हो वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो मनुष्य शरीर की जो तो यदि शेष सुख प्राप्त करने के लिए हम संसार में भटक रहे हैं वो भी प्राप्त हो जाएगा इसलिए मन भटकना छोड़ दो भटकना छोड़ दो भगवान मन की निरंकुशी को बताते हुए कहते हैं कि इसी के कारण इतना दुर्भोग भोगना पड़ रहा है शांत होकर के बैठ करके एक चिंतन में मन को लगाओ भगवान चिंतन में मन को लगाओ जहां भी हो जैसा भी हो मन अब भटकना छोड़ दो अनेक चिंतन छोड़ के एक चिंतन करो क्या हो रहा है कुछ नहीं। भगवान ने रचा रक्षा करने की जिम्मेदारी भगवान की है वो किसको कैसे रखेंगे कब तक रखेंगे ये सब उनकी हाथ में है जन्म के साथ साथ मृत्यु निर्धारण होकर के आया हुआ है कितना भी कोशिश करो बचने की इसीलिए मन को लगाने से क्या होता होता है है है है समय समय की उपयोग हो जाता है, नहीं तो बर्बाद ये जो है कि मन के संबंधित बोल करके मन की विचार शैल को दिखा रहे हैं मन जब भगवान की ओर जाने के लिए रास्ता बन के खुल जाए उसको होता मन कर पे उसको लेकर तो नितानित वस्तु विचार कि मतलब क्या पे तुमको मन को लगाना है मन संसारिक वस्तु को देख करकेगा क्या ढूंढ रहे हो और अनित साधन को अपना रहे हो ये तो हमारी सबसे बड़ी कमी है नित्य नृत्य आनंद को ढूंढ रहे हैं तो तुमको एक नित्य नृत्य वस्तु को ढूंढना पड़ेगा वो एकमात्र ईश्वर है इसीलिए विवेक करने के लिए अगला कि भी पुराण सर्ग ग्राम कुटी निवास फलदे कर्म क्रिया भव दुख तार रचना विध्वंस कालानलम पद त्मानंदप्रवेशन शेषर्वनिक वृद्धि किं वेद स्मृति पुराण पठने शास्त्रहार्ग्रामकुटीवास फलदेय कर्म क्रिया विभ्रमे रचना सात्मानंद ये जो है की कर्मकांड पुराण और इतना शास्त्र इतना शास्त्र अधिक ज्ञान से क्या होगा कि वेद स्मृति भी पुराण पठने महा शास्त्र महा विस्तरे शास्त्र महान विस्तर एक जगह बोला से बल उतना मत में मन को लगा करके लगा। जितना करोगे सरगो बहुत सुख की जगह है और हमारे सर्ग एक छोटा सा गाँव है, है। गाँ छोटा, तो छोटा गाँव गाँ में तुम्हें तो एक कुटिया मिल सकता है कर्मकांड करके क्या मिलेगा कुछ वहां के रहने के लिए एक छोटा सा मिल फिर वहां से भगा देंगे कुटिया जब्द हो जाएगा क्रिया क्रिया कर्म क्रिया, फिर भी है ये जो में भी करके उसके द्वारा क्या हो जाएगा विभ्रम विशेष कर से भ्रमित होकर के भ्रमण करते रहोगे विशेष रूप से भ्रमित होकर के भ्रमण करते रहोगे उसमें उससे क्या है इसलिए मुक्त ही कम भव दुख रचना अब रचना विद्धंश काला नलम ये जो भगवान की पथ है ना जो तुमको मुक्ति दे सकता है ना तो जो संसार दुख भार को विनाश करने में सामर्थ्य जो प्रलय अग्नि सादृश्य जो ज्ञान है ज्ञान ज्ञानाग्नि सर्व कर्माना बस मत है इसलिए होता है भव दुख भार रचना विध्वंस काला सार दुख भव दुख बार बार जन्म मृत्यु तो करने वाला जो काल है। है। स्वात्मा पर प्रवेश कर स्वरूप परम आनंद पद में प्रवेशन करके मुक्त व्यक्तित्व शेष ही और दूसरे से कोई तुमको बचा नहीं सकता संसा दुख से कोई नहीं बचाना पा वनिक वृत्ति व्यापारियों का जो वृत्ति होते ना जीवन साधन वृत्ति व्यापार करने का ये दूंगा मिल जाएगा तो इससे होगा। इस प्रकार से से जीने से कुछ लाभ नहीं है भगवान की श्रुति स्मृति पुराण ये सब ग्रंथित पाठ से भी कुछ लाभ नहीं है क्योंकि अथवा कर्मकांड से भी कोई लाभ नहीं है इस प्रकार तुम्हें अभी कोई गाँव में कोई मिला हुआ इसी प्रकार में भी एक मिल जाएगा उस इसका फल इसलिए कहा ये शा, जाग पर बस, इस भ्रम है इसकी तकिया बस केवल भगवान उपलब्धि संसार के साबुत हर प्रकार के दुख भार को तुम्हारा नष्ट कर देगा तो दुख को मिटाने के लिए तुम तो इधर उधर की व्यापारी वित्ती से ये हो जाए ये मिल जाए ये करते हो इसलिए वो छोड़ करके भगवान के चिंतन करो शांतम शिवम अद्वैत अद्वैत तो शांत स्वरूप जो है अनंत स्वरूप आत्मा को लाभ के लिए उसमें नहीं उसी में हमारा सारा पुरुष कार को लगाना चाहिए है ना ये विवेक होना चाहिए हमने जितना समय बीत दिया कि बीत गया आगे हमारे शरीर में भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया उस पूरा सामर्थ्य से बस इस आत्मा अनात्मा वस्तु को विवेक करके अनात्म वस्तु को छोड़ना है और आत्मा में ही मन को लगाना है इसको बिना कुछ नहीं करना ये कर हुए इसके सारा उस आत्मा को छोड़कर के जो कुछ भी प्राप्ति करने की बस कुछ नहीं चाहिए भगवान ने बहुत दिखा दिया बहुत समझा दिया अब जितना हमारे पास है वो उतना भी अवश्य करता नहीं पर्याप्त से भी अधिक है ठीक है आया तो उसको रहने दो चिंता नहीं करते हुए भगवान चिंता में मन को लगा के रखना है भगवत चिंता में मन को लगा के रखना है इस चीज को समझाने के लिए यहां पे जो है करते रहे बोलता है कि देखो ये वस्तु विवेक तो वेदांत का मुख्य साधना है विवेक होगा हो हो तो वैराग्य होगा वैराग्य होगा तो उपरति हो तो भी होगा तो संसार जो प्रति होगा तो परमात्मा में रति भी होगा यही वैराग्य इसलिए खोल उस में में गया उसी को पकड़ के रखो देखो क्षण विध्वंशी शरीर है ये कब रहेगा कब तक रहेगा कोई गारंटी नहीं है आज इसके पास सामर्थ्य है इसलिए तुम सोचते हो कि ये कर रहे हो करो परंतु कल सुबह तक इसका सामर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है इसलिए जितना समय मिल पा रहा है उतना समय ही आत्मचिंतन में लगाओ इसलिए ये जो है शस्था की अच्छे अच्छे वस्तु को भी दुर्दशा दिखा कर करके कहना चाहते हैं कि जब सारे अच्छे वस्तु को ये दुर्दशा हो रहा है तो तुम्हारे शरीर की क्या फर्श है इसलिए वो कल देगा कि साथ देगा कि नहीं देगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है इसलिए अभी से ही भगवान के नाम में अपने मन को लगाने का कोशिश तो बोलने के लिए ठीक है इसको कल करेंगे करें पूर्ण पूर्णमा शांति काल अष्टमी रहेगा छुट्टी हाँ जी कल अष्टमी होगा कल छुट्टी होगी कल छुट्टी कल अष्टमी ओम ओम नमो नारायण नमो नारायण